सहना सहनो सहजमोन सीर कर्वाहि तेजस्वीनादा सारूप्यम इतरत्र ये सूत्र कल चल रहा था और किस अवस्था का वर्णन इसमें हो रहा था क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाओं में जो चित्त की वृत्तियां उठ रही होती हैं उन जैसा ही उन वृत्तियों के समान ही सारूप्यम समान रूप वाला आत्मा अपने को समझता है या चित्त याश्चित्तवृत्तयः और इसमें एक अन्य अर्थ भी लेंगे कि जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जब व्यक्ति बैठा हुआ है उसने स्वयं का भी साक्षात्कार किया है और निरुद्ध अवस्था में जाकर के ईश्वर का भी यदि साक्षात्कार किया है तो वह भी जब युत्थान अवस्था में आएगा तो युत्थान अवस्था में एक तो वो व्यक्ति आ रहे हैं जिन्होंने एकाग्र एक और निरुद्ध को अभी छुआ ही नहीं है वह भूमि चित्त की उन्होंने अभी प्राप्ति ही नहीं की है केवल इन तीन भूमियों में ही घूमते हैं एक तो उनका व्युत्थान और दूसरा जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं वो भी जब सांसारिक लोक व्यवहार में आएंगे तो उनके लिए भी यह सूत्र घटित होगा कि उस अवस्था में समान रूपता रहेगी लेकिन अंतर आएगा व्यवहार में महर्षि दयानंद ने इस सूत्र का अर्थ उसमें किया है ऋग्विदादी भाष्य भूमिका में और वहां उन्होंने दोनों का अंतर दिखाया है कि उपासक योगी और संसारी मनुष्य उपासक योगी अर्थात जिन्होंने एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है और सांसारिक मनुष्य जिन्होंने अभी एकाग्र निरुद्ध अवस्था को नहीं जाना है उस भूमि को प्राप्त नहीं किया है जब ये दोनों व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं युत्थान अवस्था में आते हैं व्यवहार का तात्पर्य व्युत्थान अवस्था में आना वृत्तियों का प्रयोग करना उसमें जब आएंगे तो योगी की वृत्ति तो सदा ही हर्ष शोक से रहित होगी और आनंद में प्रकाशित होगी सांसारिक व्यवहार करते समय भी उसके अंदर राग द्वेष आदि जो क्लेश के संस्कार हैं वो नष्ट पहले ही हो चुके हैं वो रहेंगे नहीं तो लोग व्यवहार में भी वो हर्ष और शोक से रहित रहेगा और सांसारिक मनुष्य जिसने एकाग्र और निर्द्वस्था को प्राप्त नहीं किया है अभी तक तो उसकी वृत्ति हर्ष शोक राग द्वेष आदि इनसे युक्त रहेगी वो इन्हीं में घूमता रहेगा तो इस तरह से इन दोनों के व्यवहारों में अंतर आएगा लेकिन अन्य देखने वाले वो ही नहीं पता कर पाएंगे कि किसके अंदर हर्ष शोक उठ रहा है किसके अंदर नहीं उठ रहा है ये तो वही जानेगा जिसके अंदर उठ रहा है तो व्युत्थान काल में जो हमारी चित्त की वृत्तियां होती हैं तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुष ठीक वैसा ही उससे अलग नहीं उस जैसा ही पुरुष अपने को समझता है आगे सूत्र दिया था एकम एव दर्शनम ख्यातिर एव दर्शनम एक सूत्र के रूप में ही है योग का सूत्र नहीं है ये ये व्यास ने कहीं और से उदाहरण लिया है कि एक ही दर्शन एक ही ज्ञान एक ही प्रकार का ज्ञान उसको होता है जो चित्त में वृत्तियां आ रही हैं जो ज्ञान बाहर से आ रहा है वही ज्ञान उसको होता है अन्य कोई भी ज्ञान नहीं होता एक तो यह अर्थ किया था इसका दूसरा क्या अर्थ किया था किसी को याद है एक तो ये अर्थ किया था कि व्युत्थान काल में जैसी चित्त की वृत्तियां होती हैं जो ज्ञान चित्त में आ रहा होता है अब क्योंकि आत्मा बाह्य विषयों से उसका संबंध नहीं होता उसका संबंध केवल चित्त से होता है तो चित्त को ही देखेगा वो चित्त ही उसका दर्शन का केंद्र है तो वैसा ही उसका दर्शन होगा और दूसरा अर्थ क्या किया था एकम एवं दर्शनम ख्यातिर एव दर्शनम अर्थात केवल हम ज्ञान चाहे कितने ही प्रकार के कर लें कितने ही ज्ञानों को इकट्ठा कर लें संसार में लेकिन यदि एक ज्ञान एक दर्शन यदि हमारा नहीं हुआ तो वो सारे बेकार हैं वो कौन सा एक दर्शन है ख्याति रेव दर्शन हम ख्याति क्यों ख्याति शब्द इस शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है और ये प्राय करके सत्व पुरुषान्यता ख्याति इस अर्थ में आता है सत्व और पुरुष के भेद का ज्ञान प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझना संसार को और स्वयं को पृथक पृथक मानना ये सत्व पुरुषान्यता ख्याति इसी अर्थ में ख्याति शब्द आता है तो दर्शन तो वास्तव में एक ही है अर्थात ज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान एक ही है वो कौन सा है आत्म ख्याति विवेक ख्याति सत्व पुरुषान्यता आगे फिर चित्त को अयस्कांत मणि के समान बताया गया ये मैं पीछे से याद दिला रहा हूं पीछे की बातें थोड़ी संक्षेप में नहीं तो आगे का विषय समझ में नहीं आएगा कि अयस्कांत मणि के समान चित्त को बताया गया और ये भी साथ में कहा कि ये सन्निधि मात्र से हमारा उपकार करने वाला है, है? केवल निकटता मात्र से ही हमारा उपकार करता है क्योंकि परमात्मा ने यह हमारा उपकार करने के लिए ही हमें बना करके दिया है और जब तक हमारा उपकार ये नहीं कर देगा संपन्न नहीं कर देगा पूरा नहीं कर देगा तब तक यह नहीं हटेगा हमारा संबंध इससे नहीं हट सकता जैसे किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई विशेष दस्ता गठित कर दिया गया कोई कमेटी गठित कर दी गई कि इस कार्य को संपन्न करना है तो जब तक वो कार्य संपन्न न हो जाए जो अधिकार उनको दिया गया तब तक वो कमेटी चलती रहेगी और जब वो कार्य पूरा हो जाएगा वो हट जाएगी भंग हो जाएगी ऐसे ही ये चित्त ये किस कार्य को करने के लिए दिया है ईश्वर ने हमें आत्मा की प्राप्ति आत्मा तो है ही हम तो चित्त दिया गया है भोग और अपवर्ग को संपन्न करने के लिए भोगापवर्गार्थम दृश्यम ये सारा दृश्य और चित आत्मा का दृश्य कौन है पीछे आया था दृश्यत्वेन आत्मा का दृश्य कौन है आत्मा का दृश्य चित्त।, चित्त ही है और ये दृश्य किसके लिए है भोगापवर्गार्थम भोग और अपवर्ग को संपन्न करने के लिए भोग कौन से संपन्न होते हैं जो हमने पीछे कर्म किए हैं जो कर्माशय बनाया है एक उसके भोग चल रहे हैं और फिर हम नए नए कर्म भी करते रहते हैं क्योंकि हमारा जो कर्माशय बन रहा है ये नए नए कर्मों से भी बन रहा है और पीछे का बना हुआ भी है तो वहां के जो भोग चल रहे हैं उनको संपन्न करने के लिए भी ये चित्त है लेकिन मात्र इतना ही उद्देश्य नहीं है इसका केवल भोग को संपन्न करवाना ही उद्देश्य नहीं है चित्त का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपवर्ग और इसीलिए आपने सुना होगा कि पुरुषार्थ चतुष्टय सुना है शब्द चार प्रकार के पुरुषार्थ पुरुषार्थ का तात्पर्य है पुरुषार्थ का क्या अर्थ है पुरुषार्थ का हम प्राय अर्थ ले लेते हैं कोई प्रयास तो करना प्रयत्न करना उद्यम करना किसी कार्य में लग पड़ना यही तो लेते हैं ना कि पुरुषार्थ करो आलसी मत बनो लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का अर्थ पुरुष जीवात्मा और उसका अर्थ क्या है प्रयोजन पुरुष का प्रयोजन अब पुरुष के जब प्रयोजन गिनाए गए तो कौन कौन से गिनाए गए धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म पूर्वक धर्म पर चलते हुए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हुए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना ही धर्म कह लाता है तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हुए सांसारिक पदार्थों का अर्जन करना वो सब अर्थ शब्द में आ गया धर्म अर्थ और उन पदार्थों का उन पदार्थों से क्योंकि साधन है वो उन पदार्थों से कामना पूरी करना कौन सी कामना पूरी करना ऐसी कामना पूरी करना कि जिस कामना के पूरा होने के बाद कोई भी कामना शेष न रह जाए तो वो कामना कौन सी है दुखों की आतंतिक निवृत्ति वही कामना है और सबसे बड़ी कामना है वो उसके पूरा होने पर फिर कोई कामना शेष नहीं रहती और इसीलिए उस कामना को अर्थात जो साधन धर्मपूर्वक हम जुटाएंगे उन साधनों का प्रयोग हम उस दुख की निवृत्ति को पूरा करने के लिए करेंगे और उससे क्या मिलेगा फिर मोक्ष तो यह पुरुषार्थ कहलाते हैं तो इसलिए चित्त का सबसे मुख्य प्रयोजन क्या रहा अपवर्ग तो जब तक अपवर्ग नहीं दिला देगा ये ये हमसे अलग नहीं होगा अलग होगा वो अलग बात है कि प्रलय काल में कुछ समय के लिए अलग हो जाए लेकिन फिर मिलेगा हमें क्योंकि इसका अधिकार पूरा ही नहीं हुआ अभी तो इसलिए अधिकार साधिकार बना रहता है चित्त तक तो अयस्कांत मणि के समान यह हमारा सन्निधि मात्र से उपकार करता रहता है और इसीलिए हम इसके स्वामी बनते हैं यह हमारा स्व बनता है अब जो आगे अंतिम वाक्य आया था इसमें कि तस्माद चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य से संबंधो संबंध हेतु तो कल लेक इसका अर्थ यह किया गया था कि चित्त वृत्ति का जो बोध हो रहा है आत्मा को आत्मा चित्त में आई वृत्तियों को जो जान रहा है इसमें कारण क्या है इसमें हेतु क्या है तो उसका उत्तर दिया था अनादि ही संबंध जो अनादि काल से संबंध चला आ रहा है चित्त का और पुरुष का ये इसमें कारण है तो अनादि का अर्थ क्या किया था कि जिसका कोई भी कारण नहीं होता अर्थात जो प्रवाह चला रहा है पीछे से हैं जिसका कोई प्रारंभ नहीं है सदा से चला रहा है तो सदा से चला रहा है तो सदा फिर चलता भी रहेगा क्योंकि सदा से चली आने वाली वस्तु फिर समाप्त नहीं होती वो आगे भी सदा चलती रहेगी लेकिन शास्त्र तो ऐसा नहीं कह रहे ये कह रहे हैं कि चित्त का और आत्मा का संबंध हटता भी है तो क्या अर्थ किया था फिर इसका समाधान कैसे किया गया था प्रवाह से अनादि प्रवाह से अनादि कभी हट जाना कभी जुड़ जाना कभी हट जाना कभी जुड़ जाना लेकिन क्रम चलता रहेगा ऐसे ही तो प्रवाह से अनादि है और आगे भी प्रवाह से अनंत रहेगा ये अर्थात आगे भी संबंध छूटेगा फिर जुड़ेगा मुक्ति के बाद फिर जुड़ जाता है संबंध एक इसका अर्थ और भी है कि चित्त की वृत्तियों का जो ज्ञान जीव को होता है इसमें कोई कारण नहीं है अनादिश्द का अर्थ हम यह भी करते हैं कि जिसमें कोई कारण ही नहीं है अकारण हो रहा है अर्थात जीवात्मा बिना प्रयत्न के भी चित्त के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है उदाहरण मैंने कल दिया था कि जैसे हम कहीं अध्ययन कर रहे हैं अचानक किसी ने आवाज दी हम्म हमारे कानों में ध्वनि आई हमारा ध्यान वहां से हटा और हमने उनके शब्द को सुना तो यहां जो ध्वनि आई जो आवाज आई तो उस में आवाज का अर्थात ध्वनि का और श्रोत्र का संबंध ये पहले हुआ अथवा पहले आत्मा ने चित्त को कहा कि देखो बाहर से कोई ध्वनि आने वाली है जरा जाओ कान के पास तक पहुंचो और कान को श्रोत्र को उस शब्द से जोड़ना क्योंकि नियम यही होता है कि आत्मा मन को करेगा प्रेरित मन इंद्रियों के साथ जुड़ेगा इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ेंगी तब जाकर के हमें बोध होता है यही तो नियम है यही नियम है लेकिन सुना तो आपने शायद नहीं होगा अभी ये तो न्याय दर्शन की बातें अभी न्याय दर्शन में आओगे तो ये बातें पकड़ में आएंगी है? नियम यही होता है कि आत्मा का आत्मा मन को करता है प्रेरित और मन को प्रेरित करके फिर मन इंद्रियों के साथ संनिकर्ष बोलते हैं उसको संबंध स्थापित करता है और उसके बाद इंद्रियां फिर विषयों से जुड़ती हैं विषयों से संनिकर्ष होता है उसको बोलते हैं इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष और तब बोध होता है लेकिन यहां जब किसी ने आवाज दी तो क्या हमने अर्थात पुरुष ने आत्मा ने मन को किया था प्रेरित है? मन क्या इंद्रिय से जुड़ा था उस काल में लेकिन फिर भी ऐसा हो गया और हमें पता लग गया तो यहां पर आत्मा का प्रयत्न नहीं हुआ हुआ था क्या नहीं हुआ बिना आत्मा के प्रयत्न के भी और चित्र ने अपना काम किया सूचना वहां तक पहुंचा दी आत्मा तक या आत्मा का उपकार ही तो कर रहा है वो है रात्रि में हम लोग अलार्म लगा के सो जाते हैं अब सो रहे हैं निद्रा रही है अब अलार्म की ध्वनि हुई तो यहां पर क्या आत्मा ने प्रेरित किया मन को कि जाओ श्रोत्र से जुड़ो जाकर के वहां अलार्म की आवाज आने वाली है और मुझे बताना बाद में जगाना मेरे लिए ऐसा तो नहीं हुआ ना क्योंकि बाहर से ज्ञान आया है और अंदर तक पहुंचा है अंदर से कोई क्रिया नहीं हुई कोई प्रयास कोई प्रयत्न नहीं किया गया तो इस तरह से ये केवल संधि मात्र से निकटता मात्र से ही हमारा उपकार करता है हम जब किसी को देखते हैं तो उससे संबद्ध सारी स्मृतियां हमारी पीछे से उभर आती हैं हमें उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है और तभी हम व्यवहार कर पाते हैं हर किसी के साथ में तो ये संबंध अनादि अर्थात बिना कारण के बिना प्रयास के बिना प्रयत्न के ही चित्त की वृत्ति का बोध ये जीव ये आत्मा करता रहता है कारण उसमें वही दिया कि सन्निधि मात्र से तो यहां तक का कोई विषय आपको अभी अस्पष्ट हो तो बताएं उसके लिए नहीं तो आगे बढ़ते हैं अब सूत्र क्योंकि यह था कि पीछे के चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं अब चित्त की वृत्तियां जब उनको रोकना है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वृत्तियां कैसी कैसी होती हैं वो कितने प्रकार की हैं? हैं उनकी भिन्नताएं, है, उनके भेद अवान्तर भेद जब तक हमें उनके स्वरूप का पता नहीं चलेगा तब तक रोकने का प्रयास कैसे करेंगे तो अब वही आगे प्रकरण प्रारंभ करते हैं अगले सूत्र की भूमिका बनाई पहले कि ताह पुनर्निरोधव्या अर्थात वे वृत्तियां जिनकी चर्चा पीछे हुई थी इनको रोकना है ताह साते ताह, वे वृत्तियां निरोधव्या वो निरोध करने योग्य हैं, रोकने योग्य हैं और बहुत सती अधिक होने पर भी भले ही हम इन्होंने गणना की है आगे सूत्र में कि पांच प्रकार की हैं, लेकिन ये वृत्तियां पांच ही नहीं इनके अवान्तर भेद करें एक एक इंद्रिय के द्वारा भी ज्ञात विषयों को हम अगर विचार करें चिंतन करें तो आप बता पाओगे कि आपने अब तक नेत्रों से क्या क्या देखा है नहीं बता सकते ना कान से क्या क्या सुना है किस किस की आवाज सुनी है कितने शब्द कितने वाक्य है कुछ नहीं पता रसना से किन किन स्वादों को चखा है किन किन फलों को किन किन सब्जियों को है सब्जियां भी अनेक प्रकार की फल अनेक प्रकार के ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान अनंत प्रकार का हो रहा है ना हमारी दृष्टि में विभिन्न प्रकार का और जितने जितने इंद्रियों से हम विषय लेते हैं सन्निकर्ष स्थापित होता है विषयों के साथ तो एक विषय के साथ जो सन्निकर्ष हुआ वो एक वृत्ति कहलाएगी जैसे हमने केला खाया तो केले में जो मधुरता जो रस का हमें अनुभव हुआ ये एक वृत्ति हुई दूसरा फल खाया तो उसका स्वाद तो केले के स्वाद से भिन्न है ना वो दूसरी वृत्ति कहलाएगी तो ऐसे यदि गणना करें तो कितनी सारी वृत्तियां हो जाएंगी फिर हमारे अंदर ये संस्कारों के रूप में पहुंचती हैं, संस्कारों में से फिर स्मृतियों के रूप में उठती हैं, तो वहां भी हम उनकी गणना नहीं कर सकते तो इस तरह से हमारी दृष्टि में क्या है ये बहुत हैं हैं एक प्रकार से कहें तो अनंत जैसी हैं, तो इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं ये भाष्यकार व्यास के बहुत्व सती बहुत अर्थात अधिक होने पर भी ये रोकने योग्य है अर्थात रुक सकती हैं असंभव नहीं है तो ता पुनर्निरोधव्या बहुत्व सती चित्तस्य ये चित्त की वृत्तियां बहुत होने पर भी रोकने योग्य हैं और वो कौन कौन सी कैश कितनी हैं तो आगे सूत्र आ रहा है वृत्तयः पंचत्य क्लिष्टा क्लिष्टा पंचतय ये मूल शब्द है पंच तई पंचतई यापयी की मात्रा ये मूल शब्द हो गया हम्म पंच ताईग, पंच कहते हैं पांच के लिए जब किसी पदार्थ को हम संख्या से बोलते हैं और उस संख्या में हम तय प्रत्यय और जोड़ दें जैसे इसमें जोड़ा गया है पंचतई स्त्रीलिंग में पंचतई और वैसे बोलेंगे हम पंचत पंचतय तो तय जो प्रत्यय है ये अवयव अर्थ में आता है।, है उसके जो हम भाग कर देते हैं अलग अलग ऐसे ही ऋग्वेद संहिता ऋग्वेद नाम सुना है नहीं, नहीं। चारों वेदों में से तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं कोई बताएगा ऋग्वेद में मंडल कितने हैं दस तो पूरी ऋग्वेद संहिता के हम यदि कहें तो संहिता तो एक है लेकिन उसके अवयव कितने हैं दस।, दस तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दस तय स्त्रीलिंग है संहिता शब्द ऋग्वेद संहिता उसे बोलते हैं दश तई दस अवयवों वाली ऐसे ही वृत्तियां ये, ये पांच अवयवों वाली वैसे वृत्ति शब्द एक है लेकिन वृत्ति के हम अवयव बताने वाले हैं तो अवयव अर्थ को कहने के लिए ये तय प्रत्यय होता है पंचतई उसी का बहुवचन है पंच तय है वृत्तय पंचतय वृत्तियां पांच प्रकार की होती है ये तो एक भेद हुआ एक अन्य प्रकार से भेद किया क्लिष्टा और अक्लिष्टा स्त्रीलिंग का शब्द है वृत्ति इसलिए आ लगा करके बोलेंगे क्लिष्टा और Denmark. अक्लिष्टा अर्थात क्लेश क्लेशों से युक्त भी हैं ये और क्लेश रहित भी हैं ये अब से युक्त कितनी हैं और क्लेशों से रहित कितनी है यहां ये नहीं बताया यहां ये कह रहे हैं क्लेशों से युक्त भी है और क्लेशों से रहित भी हैं तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वृत्तियां दो प्रकार की हैं एक क्लेशों से युक्त एक क्लेशों से रहित लेकिन हमें तो पूरे सूत्र का संगति उसकी लगानी है सामंजस्य करना है तो संगति कैसे लगाएंगे कि जो वृत्तियां पांच प्रकार की हैं वो पांच प्रकार की क्लेशों से युक्त भी है क्लेशों से रहित भी हैं या ऐसे कह सकते हैं कि जो क्लेशों से युक्त वृत्तियां हैं वो भी पांच प्रकार की हैं, जो क्लेशों से रहित वृत्तियां हैं वो भी पांच प्रकार की हैं। इस तरह से पूरा मिला करके हम बोल सकते हैं कि दो पांच प्रकार की जो वृत्तियां हैं जिनके नाम आगे आने वाले हैं वो क्लेशों से युक्त भी होती हैं और क्लेशों से रहित भी होती हैं। अब आगे व्यास का भाष्य इसी पर क्लेश हेतु कामाशय प्रचय क्षेत्री भूता क्लिष्टा क्लेश हेतु का क्लेश है हेतु जिनका क्लेश है कारण जिनका अर्थात जिनकी उत्पत्ति में क्लेश कारण बन रहा हो उन्हें क्या कहेंगे क्लेश हेतु का जो क्लेशों से उत्पन्न होती हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति में राग द्वेष आदि ये क्लेश कारण बन रहे हैं उन्हें कहेंगे क्लेश हेतु क्योंकि वृत्तियां अब यहां जब ये विशेषण लगाया जा रहा है कि क्लेश हेतु का वृत्त तो इसका अर्थ है कि वृत्तियां बिना क्लेश की भी हो सकती हैं फिर क्योंकि विशेषण तभी लगाते हैं जब उसका सामान्य रूप में कहीं और भी व्यवहार हो रहा हो प्रयोग मिल रहा हो तब उसको छांटने के लिए उसको वहां से अलग करने के लिए हम कोई विशेषण लगाएंगे तो यहां कौन सा लगाया विशेषण क्लेश हेतु यानी कि जो क्लेशों के कारण से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां हैं वो रोकने योग्य हैं उनकी बात हो रही है ये पीछे संगति वहां से लगाते रहेंगे जिनको रोकना है उन्हीं की चर्चा है उन वृत्तियों की जिनको रोकना नहीं है उनकी चर्चा नहीं है क्योंकि पीछे जो भूमिका बनाई थी व्यास ने कि निरोध व्याह रोकने योग्य वाली वो वृत्तियां हैं ये पांच प्रकार की तो इसमें क्लेश हेतु है, है क्लेश जिनके कारण है ये पहली विशेषता दूसरा है कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता जो कर्माशय के प्रचय में प्रचय कहते हैं संग्रह है कर्माशय का जो भंडार है हमारा कर्मों का आशय कर्मों का भंडार उसको इकट्ठा करने में उनके संग्रह करने में ये कैसी बनती हैं क्षेत्रीय भूता क्षेत्र जैसे यानी क्षेत्र खेत होता है जैसे तो खेत किसी फसल का आधार बनता है अगर खेत न हो तो किसान अन्न का अन्न की उत्पत्ति नहीं कर सकता ऐसे ही यदि ये वृत्तियां ना हो ये वृत्तियां ना हो तो इन इनके कारण से बनने वाला कर्माशय वो भी नहीं बनेगा अर्थात कर्माशय और वृत्तियां इन दोनों में से खेत कौन है क्षेत्र कौन है क्षेत्र कौन बना वृत्तियां बनीं कर्माशय प्रचय क्षेत्री है कर्माशय के संग्रह करने में जो क्षेत्र बन रही है, हैं, है जो आधार बन रही हैं क्योंकि कर्माशय हमारा इसी से इकट्ठा होता है यहां उस कर्माशय की बात हो रही है जिस कर्माशय के कारण से हमें बार बार शरीर मिलते हैं विभिन्न योनियों में ये वो कर्माशय है इसीलिए जब आगे सूत्र आएगा जहां पर कर्मों की बात आएगी तो सूत्र है क्लेश मूल कर्माशय दृष्ट द्रिश्ट जन्म वेदनीय क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात कर्माशय जिसको कि हम जिसका फल भोगते हैं दृष्ट जन्म में या अदृष्ट जन्म में इस जन्म में अथवा आगे आने वाले जन्मों में वो कर्माशय कैसा होता है क्लेश मूलक क्लेश है मूल जिसका अर्थात क्लेशों से उत्पन्न कर्माशय उसी का फल भोगना होता है और क्लेशों से उत्पन्न नहीं है तो कर्माशय बनेगा ही नहीं क्योंकि यहां पर वृत्तियां जब क्षेत्रीय बन रही हैं और ये क्लेशों से युक्त ये वृत्तियां न हो तो कर्माशय भी नहीं बनेगा तो कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूता ये क्लिष्ट वृत्तियों की परिभाषा हो रही है क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं क्योंकि सूत्र में क्या बताया था क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की तो यहां किसकी व्याख्या है ये क्लिष्ट, क्लिष्ट वृत्तियों की तो क्या कहेंगे अब क्लिष्ट वृत्तियां किन को कहते हैं तो पहली बात तो ये है कि जो क्लेशों से उत्पन्न हो और क्लेशों से उत्पन्न है इसलिए अब उन वृत्तियों के रहते हुए हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म हमारे कर्माशय में जाएगा बचेगा नहीं और जो कर्म हमारे कर्माशय में पहुंच जाता है भंडार में हमारे पहुंच जाता है संग्रहित तो हो चुका है उसका फिर विपाक भी होगा विपाक माने फल उसका फल मिलेगा और उसी फल के रूप में फिर जाति आयु और भोग ये सब मिलते हैं विभिन्न प्रकार की जातियां फिर उसमें विद्यमान आयु फिर अनेक प्रकार के भोग के साधन ये सब तभी उपलब्ध होंगे तो कारण क्या बना उनका ये वृत्तियां बनी जो कि क्लेशों के रहते हुए उत्पन्न होती हैं उनसे फिर कर्माशय बनता है अब दूसरा ख्याति विषया और गुणाधिकार विरोधि अक्लिष्टा है। जो वृत्तियां ख्याति विषयक हैं अर्थात ख्याति जिनका विषय है तो ख्याति क्या व्याख्या की थी कुछ देर पहले वही शब्द बोलो जो मैंने बताया था हुँ? सत्व पुरुषान्यता ख्याति ये शब्द याद करो पहले लिख लिया उसके लिए सत्व पुरुषान्यता ख्याति बहुत बार आएगा और शब्द ही नहीं लिखना इसका अर्थ भी तात्पर्य साथ में है क्या ये सत्व किसे कहते हैं हाँ चित्त कह लें या मन कह लें सत्व और पुरुष पुरुषात्मा हो गया और अन्यता अन्यता का अर्थ देद। है देद। इनका भेद दोनों का और ख्याति उसका ज्ञान इनके पुरुष और चित्त इन दोनों के भेद का ज्ञान सत्व पुरुषानता ख्याति तो इतना बड़ा ना बोल करके ख्याति शब्द बार बार प्रयोग कर देते हैं उसके लिए तो जो वृत्तियां ख्याति विषयक हैं वृत्तियां वहां भी हो रही हैं है? एकाग्र अवस्था में भी जीवात्मा कुछ जान रहा है और जान रहा है तो वृत्ति है इससे यह भी सिद्ध होता है कि जब जब हमें कुछ ज्ञान हो रहा है तो इसका अर्थ वृत्तियां हैं लेकिन ये वृत्तियां कैसी हैं ये ख्याति करा रही हैं ये सत्व पुरुष का भेद बता रही हैं तो ऐसी वृत्तियां आप कहेंगे क्या हम ये क्लेश से युक्त हैं अर्थात जो वृत्तियां क्लेश से युक्त होंगी जिन वृत्तियों के मूल में अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये लगे हुए हैं उन वृत्तियों से कभी भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता हैं वो विवेक ख्याति, सत्व प्रसन्नता ख्याति नहीं करा सकती क्योंकि यहां स्पष्ट कहा है महर्षि व्यास ने कि जो वृत्तियां जिनको हम अक्लिष्ट बताना चाह रहे हैं वो अक्लिष्ट वृत्तियां ये नहीं है वो वो होती हैं जो कि ख्याति विषय होती हैं जो आत्मा का आत्मा के लिए बोध कराने वाली होती हैं, आत्मज्ञान कराने वाली होती हैं उन्हें कहेंगे ख्याति विषय और वो अक्लिष्ट होती हैं, ये तो एक विशेषता हुई उनकी और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गुणाधिकार विरोधि गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली अभी थोड़ा सुनने में ये कठिन लग रहा होगा शब्द है गुण कहते हैं सत्व रजस और तमस।, तमस हम जब किसी भी शास्त्र को पढ़ें तो ये ध्यान रखा करें कि उस शास्त्र के कुछ न कुछ पारिभाषिक शब्द जो कि उसी शास्त्र में प्रयोग में आने हैं ये अवश्य होते हैं तो ये भी इस शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है कौन सा शब्द गुण तो क्या अर्थ किया गया इस शास्त्र में उसका सत्व रजस और तमस ये क्या है सत्वर्जस्त तमस मूल प्रकृति गुण जिनसे ये सारा संसार बना है जिनसे हमारा शरीर बना जिनसे हमारा मन चित्त बना जिसकी चर्चा कर रहे हैं जो कुछ भी दृश्य दिखाई दे रहा है ये सब सत्वर्जस्त तमस से ही बना हुआ है ये मूल कण है मूल कण इनका और कोई विभाग फिर नहीं होता ये अंतिम कण कहलाते हैं तो इन्हीं कहा गया है गुण इनको गुण क्यों कहा गया है एक बार पता नहीं शायद योग की कक्षा में चर्चा हुई थी पीछे या कि न्याय वाले में हुई थी पता है किसी को इनको गुण क्यों कहते हैं नहीं पता होगा चर्चा तो हो चुकी है वैसे यहां पर अभी उस विषय को नहीं लेते तो गुण सत्व रजस और तमस अब इनका अधिकार अधिकार शब्द हम प्राय करके जिन अर्थों में लेते हैं वैसा तो यहां उस तरह से नहीं है कि मेरा अधिकार है इसका अधिकार अधिकार का तात्पर्य होता है कि किसी कार्य को करने के लिए किसी को अधिकृत कर देना तो गुणों को भी तो परमात्मा ने जो रजस तमस गुण थे अलग अलग थे प्रलय काल में और उनको सृष्टि काल में उनको मिला रहे हैं संयुक्त कर रहे हैं उनसे भिन्न भिन्न पदार्थ बना रहे हैं तो कुछ तो इनको उत्तरदायित्व तो दिया ही गया है कि तुम्हें क्या करना है अर्थात जिस उद्देश्य को लेकर के इन गुणों से सारे संसार के पदार्थ बनाए हमारा शरीर बनाया इंद्रिया बनाई सब कुछ बनाए तो कोई ना कोई इनको कार्य सौंपा गया है जिसकी चर्चा पीछे हुई थी अभी तो क्या कार्य है इन गुणों का भोग और अकबर को संपन्न करवाना तो ये जो कार्य है भोग और अपवर को संपन्न करवाना ये क्या है इनका अधिकार यही अधिकार है और जब तक ये कार्य संपन्न नहीं कर लेंगे तब तक ये अधिकार इनका समाप्त नहीं होगा ये तो कहेंगे भाई हमें अधिकार मिला हुआ है हम अभी अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए हम इसको एक शब्द में एक वाक्य में कहे तो यूं भी कह सकते हैं कि जब तक ये गुण जीवात्मा को उसकी अपनी औकात नहीं बता देंगे तब तक ये हमसे जुड़े ही रहेंगे अर्थात जब तक ये आत्मज्ञान नहीं करा देंगे जीवात्मा को यह नहीं बता देंगे कि तू क्या है तब तक ये हमारे साथ लगते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे यह है इनका अधिकार अब जो वृत्तियां अक्लिष्ट हैं जो क्लेशों से रहते हैं क्लेशों से युक्त नहीं है वो वृत्तियां क्या कर रही हैं वो क्योंकि ख्याति विषय है और ख्याति विषय के हैं आत्मज्ञान होने लगा है तो अब गुणों का अधिकार क्या बढ़ पाएगा आगे क्यों गुणों का जो अधिकार चल रहा था वो अधिकार था ख्याति तक पहुंचाना और ऐसी वृत्तियां हमारी अब बनने लगी है अक्लिष्ट वृत्तियां अपने ज्ञान के आधार पर हम बनाने लगे वैसा कार्य करने लगे तो उस अवस्था में गुणों का अधिकार ढीला पड़ने लगेगा जैसे मैंने बताया था कोई कमेटी बनाई गई है और उन्होंने अपना कार्य लगभग रिपोर्ट तैयार होनी है, है समाप्ति की ओर है कार्य संपन्न कर लिया है अंतिम रिपोर्ट देकर के और अपना चले जाएंगे तो ऐसी अवस्था है एक उपसंहार चल रहा है अब है समाप्ति की ओर है तो समाप्ति की ओर लाने की स्थिति किसने पैदा की इन अक्लिष्ट वृत्तियों तो अक्लिश वृत्तियां कैसी हो गई गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली गुणाधिकार विरोधिन्य अब आया समझ में ये शब्द है बहुवचन है ये गुणाधिकार विरोधिन्य मूल शब्द क्या बनेगा गुणाधिकार आप लोगों में संस्कृत का ज्ञान किस किस को हाथ उठाना जरा तो संस्कृत का ज्ञान है फिर उत्तर क्यों नहीं दे पाते दो ही हाथ उठे हैं वैसे तो है क्या है मूल शब्द यहाँ गुणाधिकार विरोधन यहाँ का आपको नहीं बोलना है आपको तो पता है क्या है आप बताओ ना आपने हाथ उठाया था कितना नहीं पता तो जितना पता है उतना पता तो कितना पता है, है? गुणाधिकार विरोधिनी ये मूल शब्द हो गया अरे बहुवचन है उसका क्योंकि वृत्तया बहुवचन चल रहा है ना क्लिष्टा अक्लिष्टा करके तो गुणाधिकार का विरोध करने वाली ये वृत्तियां हैं है? इसलिए क्योंकि ख्याति विषयक हैं इस कारण से अब इसमें क्या होता है कि क्लिष्ट वृत्तियों का जब प्रवाह चल रहा हो अर्थात क्लिष्ट वृत्तियां लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारी आती चली जा रही है तो उस अवस्था में भी अक्लिष्ट वृत्तियां भी बीच बीच में आ सकती हैं तो वही वाक्य आगे दे रहे हैं क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा एक व्याख्या तो पीछे हो गई पीछे की व्याख्या में इनके अपने अपने स्वरूप बताया गया कि ऐसी क्लिष्ट होती हैं और ऐसी अक्लिष्ट होती हैं। लेकिन अब इनका जब प्रवाह चलता है हमारे जीवन में कि कभी क्लिष्ट अधिक होती है कभी अक्लिष्ट अधिक होती है यद्यपि जब तक शास्त्रीय ज्ञान हमारे अंदर कम होता है तत्वात्मक ज्ञान कम होता है तब तक तो क्लिष्ट ही अधिक होगी लेकिन क्लिष्ट अधिक होने पर भी कभी कभी उनके बीच में मध्य मध्य में उसमें उसको हम क्षेत्र भी कह सकते हैं आगे शब्द आ रहा है ये तो क्लिष्टों का प्रवाह चल रहा है जैसे कोई जल का प्रवाह चल रहा हो और जल में हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया तो वो लकड़ी का टुकड़ा उस जल के प्रवाह के साथ बहने लगेगा लेकिन बहते हुए भी वो लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी का ही रहेगा या जल बन जाएगा लकड़ी का ही रहेगा कहने का तात्पर्य यह है कि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में अगर कोई अक्लिष्ट वृत्ति बीच में कुछ क्षणों के लिए कुछ देर के लिए आ भी गई और हमने उसके आधार पर कोई कर्म अपना कर भी लिया वो कर्म अच्छा ही बनेगा उस काल में तो वो कर्म ऐसा नहीं है कि क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में अक्लिष्ट आई है तो वो भी क्लिष्ट बन जाए ऐसा नहीं हो सकता यानी कितना ही भयंकर क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह क्यों न हो यदि उनके मध्य में कोई अक्लिष्ट वृत्ति आएगी तो अपने स्वरूप में जो की त्यों रहेगी जैसे लकड़ी अपने स्वरूप में ज्यो कि क्यों रही जल में बहने पर भी क्योंकि यह भी मान्यता प्राय फैली हुई है लोगों में कि अशुभ कर्मों से शुभ कर्म दब जाते हैं नष्ट हो जाते हैं या शुभ कर्मों से अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं जैसे किसी ने किसी से रुपए उधार लिए ठीक है ना अब उधार लिए और ऐसी लेनदेन चलता रहा लेनदेन चलता रहा दिए लिए दिए लिए अब उससे पूछें भाई अंत में बताओ कि क्या बैलेंस है तो बैलेंस कैसे बताएंगे एक उत्तर कैसे बनेगा उनका या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा एक ही में तो आएगा भाई कुल मिलाकर के इतने देने शेष हैं या तो ऐसे बोलेंगे या कुल मिलाकर के मैंने इतने दे दिए हैं कुछ अधिक पहुंच गए हैं ऐसे तो बोलेंगे उसमें ऐसा नहीं पूरा हिसाब बताएंगे कि तो इतना ये लिया हुआ है सारा इतना ये दिया हुआ है सारा ऐसे नहीं टोटल जो निकालेंगे हम तो उत्तर एक ही तो आएगा ऐसे ही मान लो किसी ने सौ पुण्य कर्म किए और 50 पाप कर्म किए तो बैलेंस क्या रहा क्या रहा बैलेंस 50 50 कौन से कर्म। इसका अर्थ है अब उसको 50 पुण्य कर्मों का ही फल मिलेगा नहीं तर... है ना तो ऐसा नहीं है ये यहां यही बताया जा रहा है जो 100 पुण्य कर्म किए हैं उनका फल अलग होगा जो 50 पाप कर्म किए हैं उनका फल अलग होगा अर्थात इन कर्मों में प्लस माइनस नहीं चलता कोई किसी से घटेगा बढ़ेगा नहीं सबका हिसाब अलग अलग चुकाना होगा ठीक है ना तो क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपी यही बात समझा रहे हैं क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में यदि कोई अक्लिष्ट वृत्ति आ गई है तो वो अक्लिष्ट ही रहेगी क्लिष्ट नहीं बन जाएगी है उसका अपना स्वरूप नहीं बदलेगा और क्लिष्ट छद्रेशु अपनी अक्लिष्टा भवन उसी को आगे खोला है कि क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र में जैसे मान लो कोई ए, साइकिल का पहिया है उसमें ऊपर से टायर लगा हुआ है अंदर उसके ट्यूब है अब कभी कभी ऐसा होता है कि टायर कहीं से फट जाता है थोड़ा सा और उसमें यदि हम हवा भरें तो अंदर से ट्यूब थोड़ी सी बाहर को निकल आती है होता है नहीं ऐसा तो क्या हुआ यह कि टायर में छिद्र हो गया और छिद्र होने से अंदर विद्यमान ट्यूब ने अपना स्वरूप हल्का सा दिखा दिया बाहर निकल आई ना ऐसे ही अक्लिष्ट वृत्तियों का अक्लिष्ट वृत्तियों का जो प्रवाह चल रहा है उसमें से कहीं कोई छिद्र हल्का सा हुआ तो हमारे अंदर विद्यमान अक्लिष्ट वृत्ति अपना स्वरूप उभारेगी अब यहां पर अंदर वृत्ति है वो अर्थात हमारे संस्कारों में अक्लिष्ट वृत्ति है तभी तो उसका स्वरूप आएगा निकल करके तो इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि हमारे अंदर विद्यमान संस्कार वो अक्लिष्ट वृत्तियों के भी हैं और क्लिष्ट वृत्तियों के भी हैं दोनों प्रकार के हैं अब ये हमारे ऊपर है कि हम किन को उभारें ये हमारे अधिकार में है और इसीलिए यहां समझाया जा रहा है ये रोकने की बात क्यों आ रही है सामने अगर ये सब यूं स्वयं हो रहा है हमारा प्रयास इसमें सफलता दिलाएगा ही नहीं तो ये बात सूत्र ये कभी नहीं आता कि योग वृत्ति निरोध ये कभी नहीं कहा जाता थे क्योंकि ऋषि कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए हमें योग करना चाहिए तो इसका अर्थ है कि संभव है इन वृत्तियों को रोकना संभव है संभव कार्य का ही उपदेश होता है असंभव का कभी उपदेश नहीं होता है एक सांख्य दर्शन में सूत्र आता है ये नाअक्योपदेश विधि ही उपदिष्टेपी अनुपदेश अशक्य अर्थात असंभव असंभव का कभी भी उपदेश नहीं होता क्योंकि उपदेश कर भी दिया और है असंभव तो उपदेश क्या हुआ कुछ नहीं वो उपदेश भी अनुपदेश हो गया ना अशक्योपदेश विधि उपदिष्टेपी अनुपदेशः तो क्लिष्ट छिद्रेशु अपनी अक्लिष्टा भवंती अब इसी वाक्य को हम पलट करके देख लें पूरा यदि भी आगे संक्षेप में बोला है इन्होंने आगे क्या कहा कि अक्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्टा, क्लिष्टा इति अब इसको पूरा वाक्य बनाओ पहले के समान कैसे बनेगा कोई बना सकता है पहले जो वाक्य बनाया गया था क्लिष्ट क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा पहले इसको उल्टा करो कैसे होगा ये उल्टा ये तो बहुत सरल है नहीं पूरा वाक्य बोलो इस वाक्य को पलट देना है क्लिष्ट की जगह अक्लिष्ट करना है और अक्लिष्ट की जगह क्लिष्ट करना है आग्क्लिश्ट हाँ अक्लिष्ट प्रवाह पतिता हाँ अक्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अब अप्य नहीं होगा क्योंकि वहां पर आगे अ नहीं है अब क्लिष्ट बोलना है हमें तो अपि वाला कर दो अब अपी क्लिष्टाह अक्लिष्ट प्रवाह पतिता अपी क्लिष्टा अब ऐसे बन जाएगा अर्थात अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में मान लो कोई साधक अपनी साधना करता है एकाग्र अवस्था में बार बार जाता है समाधि लगाता है संप्रज्ञात योग को कर रहा है वो तो उस व्यक्ति के भी लोक व्यवहार में व्यवहार में कभी कभी ये ठीक है कि अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह उसका चल रहा है लेकिन वहां भी संभावना है कि क्लिष्ट वृत्तियां भी अपना सिर उठा सकती हैं वो भी उभर सकती हैं, अर्थात वो भी कभी कभी अविद्या से ग्रस्त हो सकता है यह अवस्था कब तक चलती है जैसे मैं उदाहरण दिया था उसका पहिए का टायर का यदि अंदर ट्यूब ही न हो तो टायर में छिद्र होने के बाद भी अंदर से कोई है? उसका स्वरूप भरने वाला नहीं है ट्यूब का वह है ही नहीं अंदर तो ये जो बार बार प्रवाह में से भिन्न भिन्न वृत्तियां अपना सिर उठाती हैं ये तभी तो उठा रही हैं जब अंदर उनका अस्तित्व है तो ये जो साधक साधना में लगा हुआ है और फिर भी ये वृत्तियां बार बार उठ रही हैं इसका अर्थ है कि अभी अंदर संस्कार रूप में वो शेष हैं क्योंकि चित्त के दो प्रकार के धर्म कहे जाते हैं अभी आपने वो विषय नहीं सुना है अभी हम जिन वृत्तियों की बात कर रहे हैं चित्त के दो प्रकार के धर्म होते हैं एक धर्म कहते हैं उसको परिदृष्ट धर्म और दूसरे कहलाते हैं अपरिदृष्ट धर्म अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं जिन वृत्तियों की जिनकी रोकने की बात चल रही है ये कहलाते हैं चित्त के परिदृष्ट धर्म चित्त के परिदृष्ट धर्म कौन हुए वृत्तियां और चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है जो हमें नहीं दिखाई देते जिनको हम नहीं जान पाते हैं वो है संस्कार तो चित्त के दो धर्म कौन कौन से हुए वृत्ति और संस्कार वृत्तियों को कहेंगे परिदृष्ट धर्म क्योंकि हम किसी के स्वभाव को किसी के ज्ञान के स्तर को, किसी की योग्यता का है? किसी के अंदर क्या क्या चल रहा है इसका पता कैसे लगाते हैं उसके व्यवहार को देख करके ये व्यवहार को देखना क्या है वृत्तियों को देखना उसके क्रियाकलाप को उसके आचरण को इनको देख करके हम पता लगाते हैं ये व्यक्ति कहां तक पहुंचा हुआ है अनुमान लगाते हैं थोड़ा थोड़ा ठीक है ना लेकिन उसके अंदर पूर्व संस्कार इकट्ठे किए हुए कितने हैं यह पता लग जाएगा नहीं नहीं लगेगा वृत्तियों को देख करके मनमान तो लगाएंगे थोड़ा सा लेकिन और क्या क्या है इसका पता नहीं लगेगा इसलिए कहते हैं उसको अपरिदृष्ट धर्म तो संस्कार और वृत्ति तो जब साधक असंप्रज्ञात योग में पहुंचता है और वहां जाकर के जब वो संस्कारों को भी वो ज्ञान से दग्ध बीज कर लेता है उनको समाप्त कर देता है तो अब ये जो खतरा है कि क्लिष्ट के प्रवाह में अक्लिष्ट का आना वो अक्लिष्ट के प्रवाह में क्लिष्ट का आना ये समस्या फिर नहीं रहती क्योंकि है ही नहीं अब अब क्लिष्ट है ही नहीं वो आएंगी कहां से वहां पर अक्लिष्ट का प्रवाह फिर लगातार चलेगा निर्बाध चलेगा कोई रुकावट उसमें नहीं आने वाली है तो वो अवस्था कब आएगी संस्कारों को नष्ट करने पर जो जब जब ये प्रवाह में वृत्तियां आ रही हैं बीच बीच में से इसका अर्थ उनका प्रवाह चल रहा है तो इस तरह से कहां तक हमने समझा अभी कि वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की बताई गई और उनके पांच भेद किए हैं लेकिन पांच भेद अभी इस सूत्र में नहीं बताए जाएंगे वो अगला सूत्र उनकी व्याख्या करेगा कि वह पांच भेद कौन कौन से हैं उनके लेकिन जो दो प्रकार से भेद किया गया था क्लेश और अक्लिष्ट के रूप में तो क्लिष्ट वृत्तियां उनको कहेंगे जो कि क्लेशों से उत्पन्न होती हैं अर्थात अविद्या से उत्पन्न होती हैं अविद्या रहते हुए उनका अस्तित्व सामने आता है और उनसे हमारा कर्माशय बनता है ठीक है ना तो यह पता लगा हमें कर्माशय का निर्माण क्लिष्ट वृत्तियों से होता है और अक्लिष्ट वृत्तियां हमें ख्याति तक पहुंचाने वाली होती हैं, आत्मज्ञान तक पहुंचाने वाली होती हैं। ये आत्मज्ञान तक की ही बात आ रही है और आत्मज्ञान कौन सी भूमि में होता है आत्मज्ञान चित्त की कौन सी भूमि में होता है हाँ ये सही, सही उत्तर आया एकाग्र की भी अंतिम अवस्था क्योंकि एकाग्र अवस्था में भी चार प्रकार की उसमें संप्रज्ञात योग बताई गई हैं उसमें जो अंतिम संप्रज्ञात योग है वहां जाकर के आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान वाली आत्मज्ञान कराने वाली अक्लिष्ट वृत्तियां लेकिन निरुद्ध अवस्था की तो बात नहीं आई सूत्र में निरुद्ध अवस्था तक पहुंचाने वाली निरुद्ध अवस्था को उत्पन्न करने वाली वो कौन सी वृत्ति होंगी फिर भाई क्लिष्ट वृत्तियां तो कर्माशय बना रही हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां आत्मज्ञान तक पहुंचा रही हैं, तो निरुद्ध अवस्था वाली वृत्तियां वो कौन सी होंगी अरे इसका उत्तर पीछे आ चुका है निरुद्ध अवस्था में चित्त की वृत्तियां तो सारी रोक दी जाती है जब वृत्तियां ही नहीं है हम उत्तर ढूंढ रहे हैं कौन सी वृत्ति है वो वहां तो निरुद्ध की बात आ गई ना कि सारी वृत्तियों का निरोध होने पर वहां सारा शब्द बोलेंगे हम सारा शब्द हटाएंगे तो एकाग्र अवस्था को ले सकते हैं जब सारा शब्द बोल दिया गया सारी वृत्तियों का निरोध होने पर रुकने पर वो निरोध अवस्था आती है तो निरोध अवस्था में कोई वृत्ति ही नहीं है इसलिए वहां यह नहीं कहा जाएगा तो भाषण में क्या कहा गया ख्याति विषया केवल ख्याति तक बस यहीं तक वृत्तियों का काम होता है आगे नहीं होता है लेकिन ख्याति तक भी कौन पहुंचाएगा अक्लिष्ट वृत्तियां तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे जीवन में अक्लिष्ट वृत्तियां अधिक से अधिक आती जाएं, जिससे क्लिष्ट का जो झंझट है हमारा वो समाप्त तो होता रहे धीरे धीरे वो ज्ञान से ही होगा इस विषय को यहीं रोकते हैं अभी समय हो गया है प्रणोद्वनिओ